श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 78 ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल राम आदि के साथ रविवार 23 मार्च अठारह श्री राम कृष्ण दोपहर के भोजन के बाद राखाल राम आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं हैं अब तक हाथ में तख्ती बंधी हुई है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 बहुत धन देने को कहता है श्री राम कृष्ण साहस इसी तरह किसी दल का नेता बन जाएगा वह जिस तरह झुकेगा वह जिस तरफ झुकेगा उसी ओर बड़ा व्यक्ति होकर नाम पैदा करेगा श्री राम कृष्ण ने फिर नरेंद्र की बात ही न उठने दी श्री राम कृष्ण राम से अच्छा बीमार पड़ने पर मैं इतना अधीर क्यों हो जाया करता हूँ कभी इससे पूछता हूँ किस तरह अच्छा होंगा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 इतना तो हिसाब मैंने नहीं किया था तुम ही कह रहे हो राम उन लोगों ने आपकी बात समाचार पत्रों में निकाल दी थी श्री राम छाप दी यह क्या अभी से छापना क्यों मैं खाता हूँ पड़ा रहता हूँ बस और मैं कुछ नहीं जानता केशव सेन से मैंने कहा छापा क्यों उसने कहा तुम्हारे पास लोग आए इसलिए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 कोई पंडित आकर यदि संस्कृत बोलता है तो मैं समझ लेता हूं, परंतु तो खुद संस्कृत नहीं बोल सकता उन्हें प्राप्त करना यही जीवन का उद्देश्य है लक्ष्य भेद के समय अर्जुन ने कहा मुझे और कुछ नहीं दिख पड़ता केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूं, न राजाओं को देखता हूं, न पेड़ यहां तक कि चिड़िया को भी नहीं देख रहा हूँ उन्हें पानी ही से काम हो गया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 वैष्णव चरण से पूछने पर उसने कहा जो जिसे प्यार करता है उसे नष्ट मानने पर उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन लग जाता है तू तो किसे प्यार करता है अमुक को तो उसे ही अपना इष्ट मान उस देश में कामार पुकुर श्याम बाजार में मैंने कहा इस तरह का मत मेरा नहीं है मेरा मात्र भाव है देखा बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं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 यही मेरे इष्ट है इस तरह का जब सोलहों आना विश्वास हो जाएगा तब ईश्वर मिलेंगे तब उनके दर्शन होंगे पहले के आदमियों में विश्वास बहुत होता था फलधारी के बाप को बड़ा पक्का विश्वास था वह अपनी लड़की की ससुराल जा रहा था रास्ते में बेल खूब फूल रहे थे और बेल के अच्छे दल भी उसे दिख पड़े श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए फूल और बेलपत्र लेकर उल्टे पांव तीन को ज़मीन अपने घर लौटाया रामलीला हो रही थी कैकई ने राम को वनवास की आज्ञा दी हल्धारी का बाप भी रामलीला देखने गया था वह बिल्कुल उठकर खड़ा हो गया जो कैकई बना था उसके पास पहुंचकर कहा अभागिन यह कहकर उसके उसने उसके, उसके मुँह में दिया लगा देना चाहा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 पंचवटी के कमरे में एक हठयोगी आए हुए हैं एड़ेदा के कृष्ण किशोर के पुत्र राम और दूसरे भी कई आदमी उन हठयोगी पर बड़ी भक्ति रखते हैं परंतु उनके अफीम और दूध के लिए हर महीने 25 रुपये का खर्च होता है राम ने श्री कृष्ण से कहा था आपके यहाँ तो कितने भक्त आते हैं उनसे कुछ कह दीजिएगा हठयोगी के लिए कुछ रुपए मिल जाएंगे श्री राम कृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा पंचवटी में जाकर हठयोगी को देखो कैसा आदमी है ठाकुर दादा अपने दो एक मित्रों को सांस लेकर श्री राम कृष्ण के पास आए हैं उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया उम्र सत्ताईस अट्ठाइस होगी वराहनगर में रहते हैं ब्राह्मण पंडित के लड़के हैं कथाएँ कहने का अभ्यास कर रहे हैं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 और वैराग्य कुस्मों से श्रीपाद पद्मों की पूजा करूंगा। विरह के प्यास बुझाने के लिए मैं अब कुएं के पानी के लिए न जाऊंगा। हृदय के पात्र में शांति का सलील भर लूंगा। कभी भाव के शिखर पर चरणामृत पीकर रहूंगा, हसूंगा, हँसूँगा नाचूंगा और गाऊंगा। श्री राम कृष्ण वाह अच्छा गाना है आनंद निर्झर तत्व फल हँसूँगा रोऊँगा और गाऊँगा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 एक बार और आना मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर महिमाचरण ने श्री राम कृष्ण को आकर प्रणाम किया श्री राम कृष्ण महिमा से आहा उन्होंने एक बड़ा सुंदर गाना गाया है गाओ तो जी वही गाना एक बार और गाना समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं तुम वही श्लोक एक बार कहो तो ज़रा जिसमें ईश्वर भक्ति की बातें हैं मेहमाचरण ने अंतर बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम कहकर सुनाया श्री रामकृष्ण ने कहा और वह भी कहो जिसमें लभ लभ हरिभक्तिम है महिमाचरण कहने लगी विरम विरम ब्रह्मण किम तपस्यासु वत्स व्रज व्रज द्विजशीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधु लभ लभ हरिभक्तिम वैष्णोक्तापक्वाम भवनिकट निबंधेदनिम करतरिम ची राम कृष्ण शंकर हरि भक्ति देंगे महिमा पास मुक्त सदा शिव श्री रामकृष्ण लज्जा घृणा भय और संकोच ये सब पास है क्यों जी महिमा जी हाँ गुप्त रखने की इच्छा प्रशंसा से अत्यधिक सिकुणना श्री रामकृष्ण ज्ञान के दो लक्षण हैं पहला तो यह कि कूटस्थ बुद्धि हो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 और कोई दो चार दिन मेहनत करने के बाद आज पानी लाकर दम लूंगा। इस तरह का हठ ठान बैठता है नहाना खाना सब बंद कर देता है दिन भर मेहनत करने के बाद जब कुलकुल -कुल स्वर से पानी आने लगता है तब उसे कितना आनंद होता है तब वह घर जाकर अपनी स्त्री से कहता है ले आ तेल मालिश करके नहाऊंगा, नहा खा फिर सुख की नींद सोता है एक के स्त्री ने कहा अमुक को बड़ा वैराग्य हुआ है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ जिसे वैराग्य हुआ था उसके 16 स्त्रियाँ थीं एक एक करके वह सब कुछ छोड़ रहा है उस स्त्री का स्वामी कंधे पर अंगोठा डाले हुए नहाने जा रहा था उसने कहा अरे सुन त्याग करने की शक्ति उसमें नहीं है थोड़ा थोड़ा करके कभी त्याग नहीं होता देख मैं अब चला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 साधुओं को कितनी तकलीफ होती है एक के स्त्री ने पूछा तुम संसार छोड़ोगे क्या हुँ? दस घरों में घूम घूम कर भीख मांगोगे इससे तो एक घर में खाते हो यही अच्छा है सदा व्रत की तलाश में रास्ता छोड़कर साधु संत तीन कोश से भी दूर चले जाते हैं मैंने देखा है जगन्नाथ के दर्शन करके सीधे रास्ते से साधु आ रहे हैं तु सदाव्रत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर जाना पड़ता है यह तो अच्छा है किले से लड़ना मैदान में मैदान में खड़े होकर लड़ने में असुविधाएँ हैं विपत्ति देह पर गोले और गोलियां आकर गिरती हैं हां कुछ दिनों के लिए निर्जन में जाकर ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहो जनक ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहे थे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 सुखदेवादि ऊर्ज रेता थे उनका रेतपात कभी नहीं हुआ एक और है धैर्य रेता पहले रेतपात हो चुका है परंतु इसके बाद से वे वीर धारण करने लगे हैं बारह वर्ष तक धैर्य रेता रहने पर विशेष शक्ति पैदा होती है भीतर एक नई नाली होती है उसका नाम है मेधा नाली। उस नाली के होने पर सब स्मरण रहता है आदमी सब जान सकता है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 नीं में तुम्हारी आवाज़ बहुत देर तक नहीं रह सकती सन्यासी के लिए वीरपात बहुत ही बुरा है इसलिए उन्हें सावधानी से रहना पड़ता है ताकि स्त्रियां दृष्टि में भी न पड़े भक्त स्त्री होने पर भी वहां से हट जाना चाहिए स्त्री रूप देखना भी बुरा है जागृत अवस्था में चाहे ना हो पर स्वप्न में अवश्य वीर स्खलन हो जाता है सन्यासी जितेंद्रीय होने पर भी लोक शिक्षा के लिए स्त्रियों के साथ उसे बातचीत न करनी चाहिए भक्त स्त्री होने पर भी उससे ज़्यादा देर तक बातचीत न करें सन्यासी की है निर्जला एकादशी एकादशी और दो तरह की है एक फलमूल खाकर रखी जाती है एक पूड़ी कचौड़ी और माल पुए खाकर सब हँसते हैं कभी तो ऐसा भी होता है कि उधर पूड़ियाँ उड़ रही हैं और इधर दूध में दो एक रोटियाँ भी भिंग रही हैं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 जो भक्त पंचवटी में हठयोगी को देखने गए थे वे लौटे श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं क्यों जी कैसा देखा अपने गज से तो नापा ही होगा श्री कृष्ण देखा भक्तों में कोई भी हठयोगी को रुपये देने के लिए राजी नहीं हैं श्री रामकृष्ण साधु को जब रुपये देने पड़ते हैं तब फिर वह नहीं भाता राजेंद्र मित्र की तनख्वाह आठ रुपया महीना है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 कि वह रूप अखंड मिलीन हो गया जो अखंड सच्चिदानंद है वही काली भी है